नमस्कार मैं हूं सुषमा भागवत आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं आज के इस शो में हमारे साथ विशेष कलाकार एक्टर सुषमा भागवत मुंबई से पधारे हुए हैं तो हम उनसे बातें करेंगे आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया जी जी बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि हमारे राजस्थान के लोग पहली बार आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में ज़रूर बताइए मैं मुंबई में रहती हूँ और मैंने एक्टिंग फील्ड में काफ़ी लेट एंट्री ली है क्योंकि पहले मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में थी लेकिन बचपन का जो कीड़ा था ना वो अभी मचल गया तो मैंने शुरुआत की बाराजी टेलीफिल्म की सीरियलों से एक एक दिन का काम करके मैंने पूरा सीख लिया लाइट कैसा लेते फर्स्ट मार्क क्या होता है वो जो टेक्निकल जो बातें होती है ना एक्टिंग की और शायद मेरे में एक्टिंग पूरी पहले से ही थी कि मुझे कहीं क्लासेस में जाना नहीं पड़ा सीखने ये वो क्योंकि जब भी मैंने जो भी रोल किया मैंने निभाया और लोगों को उसके बारे में सेटिस्फैक्शन मिला तो ऐसे ही मैं बढ़ते गई बढ़ते गई आ, मेरी शुरुआत हो गई अभी काफ़ी अभी आठ नौ साल हो गए अभी और इन सालों में मैंने काफ़ी प्रोडक्शन की बहुत सीरियल की जैसे कि दिया और बाती जो अभी अभी बंद हुई आपको पता होगा शशि सुमित प्रोडक्शन की उसमें मैं एक बिमला कैरेक्टर कर रही थी फिर आ, मैंने न, तेरे लिए बालाजी का किया फिर कलश फिर इतने नाम मैं कितने नाम बताओ फिर क्राइम पेट्रोल सावधान तो मेरे आते ही रहते हैं और मुझे पांच भाषाएं आती हैं तो मैं किसी भी रोल में फिट हो जाती हूँ आप मुझे पंजाबी रोल दो आप मुझे यूपी का दो अरे की बहुरिया का करत हो वो भी आ जाता है हाँ पुत्र वाला पंजाबी भी आता है जैसे मराठी कैरेक्टर मतलब सीरियल हिंदी होती है लेकिन मराठी लहजा यूज़ करना पड़ता है अभी मराठी ड्रॉप का स्टोरी होगा तो वैसे जैसे अरे मेरे को नहीं आता अरे बाबा उधर मैं कभी जाएगी कभी करेगी ऐसा सो so लाइक like दैट मैंने पांच छह लहजे मैं निभा लेती हूँ शायद मुझे इसलिए अच्छा काम मिलता है और मैं बहुत खुश हूँ भले देर आए दुरुस्त आए जी सुषमा भागवत जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया एक मल्टी टैलेंट आपके अंदर है इन क्वालिटी है एक्टर का जो आपके इस प्रोग्राम्स को देखकर या फिर जो एक्टिंग आप करते हैं और किसी भी तरह का जो लहजा हो उसमें आप फिट हो जाते हैं ऐसा कहते हैं ना जैसे फ्री साइज़ है इन एनी फील्ड कोई भी चीज़ हो जो आपके अनुकूल हैं उसको आप अच्छी तरह से करते हैं तो ये आ, आपकी खूबसूरती है बताना चाहती हूँ कि मेरे ऐज के हिसाब से मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ ठीक है ना मैं हीरोइन नहीं हूँ मैं हीरोइन की माँ बनती हूँ या चाची बनती हूँ या कभी कभी दादी भी बनी हूँ सफ़ेदी लगा के क्योंकि मुझे एक कलाकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये ये मेरे ऐसा एज के बारे में मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं हर टाइम का कैरेक्टर कर लेती हूँ अभी मैं पिक्चर्स कर रही हूँ जिनके ज़्यादा नाम ज़्यादा मैं, मैं लेकिन राम वर्मा कंपनी के साथ मैंने दो तीन फिल्में पहले भी किए हैं नॉट ए लव स्टोरी वगैरह अभी और एक कर रही हूँ जिसका रंगीला टू नाम है एक वाइल्ड कार्ड्स करके किया है अलग अलग किरदार निभाती हूँ और मैं बहुत बहुत खुश हूँ मेरे प्रोफेशनल लाइफ और मेरे पर्सनल लाइफ में मुझे एक बेटा है मेरे बहुत अच्छी पति है और हम बहुत सुखी परिवार से हैं चलिए आप ऐसे ही खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जाते जाते मैं कहूँगा हमारे राजस्थान वासियों को एक मैसेज थारा गाँव मुझे बहुत अच्छा लगता है <laughs> मैंने जोधपुर में एक बार आई थी वहां पे मैंने थर्टी का वहां खाना खजाना बहुत फेमस रेस्टोरेंट है वहां मैंने थर्टी दिसंबर का एक आ, फुल नाइट प्रोग्राम किया था एंकरिंग किया था और आ, राजस्थान जयपुर स्पेशली जब मैं शिवाजी का सीरियल कर रही थी हम जयपुर में वहां पे वो जल महल वगैरह देखा तो राजस्थान का जयपुर तो पिंक सिटी कहा जाता है लेकिन आपका राजस्थान घनी खंभा राइट <laughs> गनी गनी खम्मा, <laughs> पदारो मारो देश बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर आपके हाव मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी उतना ही खुशी से आनंद से जुम रहे होंगे आपको सुनकर और मैं कहूंगा कि एक प्यारा सा गीत जो आपके दिल को छूता है उसका एक लाइन मुझे बताइए जो जीवन की सच्चाई है मुझे बहुत अच्छा लगता है काफी पुराना है एक चार लाइने गाती हूँ चार पंक्तियाँ रे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जानना ओहरे ताल मिले नदी के जल में सूरज को धरती तर से धरती को चंद्रमा धरती को चंद्रमा पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा प्यासी हर आत्मा ओमितवारे रे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा बूंद छुपी किस बादल में कोई जानना ओहरे ताल मिले नदी के जल में <laughs> चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही सुदिंग गाना उन्होंने सुनाया है कहीं ना कहीं जीवन के साथ जब हम लोग जीते हैं संघर्ष के साथ तो ये गाना जो है कहीं ना कहीं दिल को छू लेता है और आपके दिल को भी स्पर्श किया हो तो जरूर मैसेज करके बताइए आज के इस कार्यक्रम में सुषमा भागवत जी की बातें आपको कैसे लगे चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे बताइए तो चलिए इसी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत सलाम नमस्ते एक बार फिर से सुषमा बागवत जी को ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं गणित गणित खम्मा सा खम्मा, शुक्रिया जी नाइस टॉकिंग टू थैंक यू सोच मैं चाहता हूँ इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो मोदा नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में नदी जल में मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में को धरती तर से धरती को चंद्रमा धरती को चंद्रमा पानी में सी पु जैसे प्यासी हर आत्मा प्यासी हर आत्मा मित्वार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 जाने ता मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना नाल मिले नदी के जल में